हनुमान बाहुक घेर लियो रोगनिकु जोगनिकु लोगनिकु कुलोगन जो बालद घन घटा धूक धायी है बरसत बार पीर जारिये जवा से जस रोष बिन तोष धूप भूल मनिनाई है करुणा निधान हनुमान महाबलवान हेरी हसी हाँक फूक फौजे तय उड़ाई है खाए हूतो तुलसी राखे रोगों, बुरे जोगों और दुष्ट लोगों ने मुझे इस प्रकार घेर लिया है जैसे दिन में बादलों का घना समूह झपटकर आकाश में दौड़ता है पीड़ा रूपी जल बरसाकर कर इन्होंने क्रोध करके बिना अपराध यशरूपी जवासे को अग्नि की तरह झुलस मूर्छित कर दिया हे दया महाबलवान हनुमान जी आप फंसकर निहारिए और ललकार कर विपक्ष की सेना को अपनी फूक से उड़ा दीजिए हे केसरी किशोर वीर तुलसी को कुरोग रूपी निर्दय राक्षस ने खा लिया था आपने जोरावरी से मेरी रक्षा की है राम गुलाम तुही तो हनुमान गुसाई सुसाई सदा अनुकूल हो बाल जो आखर सो मंगल मोद समूलो बाह के बेतन बाह पकार आरत आनंद फूलो तीर गुबीर निवारिय पीर रहो दरबार परो लटिलूलो हे गोस्वामी हनुमान जी आप श्रेष्ठ स्वामी और सदा श्री रामचंद्र जी के सेवकों के पक्ष में रहने वाले हैं आनंद मंगल के मूल दोनों अक्षरों राम नाम ने माता पिता के समान मेरा पालन किया है हे बाहू पगार भुजाओं का आश्रय देने वाले बाहु की पीड़ा से मैं सारा आनंद भुलाकर दुखी होकर पुकार रहा हूँ हे रवकुल के वीर पीड़ा को दूर कीजिए जिससे दुर्बल और पंग होकर भी आपके दरबार में पड़ा रहूँ काल की करालता करम कठिनाई की धो पाप के प्रभाव की सुभाय बाय देदन कुन जाति राह गो गीर ढावरे दायोतर तुलसी तिहारो सो निहारी बारी मलीन मलिन यो है तिहु तावरे भूतन की आपनी पराए की कृपा निधान जानियत सभी राम रा भयानकता है कि कर्मों की कठिनता है पाप का प्रभाव है अथवा स्वाभाविक बात की उन्वत्तता है रात दिन बुरी तरह की पीड़ा हो रही है जो सही नहीं जाती और उसी बाह को पकड़े हुए हैं जिसको पवन कुमार ने पकड़ा था तुलसी रूपी वृक्ष आपका ही लगाया हुआ है यह तीनों तापों की ज्वाला को झुलस मुरझा गया है इसकी ओर निहार कर रूपी जल से सींचिए हे दया निधान रामचंद्र जी आप भूतों की अपनी और बीराने की सबकी रीति जानते हैं पांच पीर मोह पीर जल जल सकल शरीर पीर मई है देव भूत पितर करम खल काल ग्रह मोह पर दवरिदमानक सीदई है हों तो बिन्मोल के बिकानो बलिबार ही दे ओट राम नाम की ललाट लिख लई है कुंभज के किंग बिकल बूढ़े हाय राम राय हे ऐसी हाल कहो भई है पाँव की पीड़ा पेट की पीड़ा बाहु की पीड़ा और मुख की पीड़ा सारा शरीर पीड़ा में होकर जीर्ण शीर्ण हो गया है देवता प्रेत पितर कर्म काल और दुष्ट ग्रह सब साथ ही दौरा करके मुझ पर तोपों की बाढ़ सी दे रहे हैं बलि जाता हूँ मैं तो लड़कपन से ही आपके हाथ बिना बोल बिका हुआ हूँ और अपने कपाल में राम नाम का आधार लिख लिया है हाय राजा रामचंद्र जी कहीं ऐसी दशा भी हुई है कि अगस्त मुनि का सेवक गाय के खुर में डूब गया हो बाहु कुशु बाहू नहीं चली चरमर ही चमिली मोह पीर के तुझाकुर जाधान है राम नाम जग जाप कि चहो साधु राग काल कैसे दूत भूत कहाँ मेरे मान है सुमरे सहाय राम लखन आकर दो जिनके समूह साके जागत जहान है तुलसी संहारी ताढ़ का संहारी भारी भट दे बरगद से बनाई बानवान है बाहु की पीड़ा रूप नीच और देह की आसक्ति रूप मारीच राक्षस और ताड़का रोपणी मुख की पीड़ा एवं अन्य बुरे रोग रूप राक्षसों से मिले हुए हैं मैं राम नाम का जप रूपी यज्ञ प्रेम के साथ करना चाहता हूँ पर काल दूत के समान ये भूत क्या मेरे काबू के हैं कदापि नहीं संसार में जिनकी बड़ी नामवरी हो रही है वे रा और माँ दोनों अक्षर स्मरण करने पर मेरी सहायता करेंगे हे तुलसी तू ताड़का का वध करने वाले भारी योद्धा का स्मरण कर वह इन्हें अपने बाण का निशाना बनाकर बड़ के फल के समान भेदन स्थान्चित कर देंगे बाल पलेम सूधे मन राम सन भयो राम नाम लेत मांग खात टूक टाक हो परो लो करीत में पुनीत प्रीति राम मोह बस बैठो तोरी तरक तरा कहो खोटे खोटे आचरण आचरत अपना अपनायो अंजनी कुमार सोध्यो राम पानी पानिपाक हों तुलसी गुसाई भयो भोरे दिन भूल गयो ताको फल पावत निदान परिपाक हों मैं बाल्यावस्था से ही सीधे मन से कि रामचंद्र जी के सम्मुख हुआ मुँह से राम नाम लेता टुकड़ा टुकड़ी मांग कर खाता था फिर जीवावस्था में लोक रीति में पढ़कर अज्ञानवश राजा रामचंद्र जी के चरणों की पवित्र प्रीति को चटपट संसार में कूदकर तोड़ बैठा उस समय खोटे खोटे आचरणों को करते हुए मुझे अंजनी कुमार ने अपनाया और रामचंद्र जी के पुनीत हाथों से मेरा सुधार करवाया तुलसी घुसाई हुआ पिछले खराब दिन भुला दिए आखिर उसी का फल आज अच्छी तरह पा रहा हूँ असन बसन ही न भी सम भी देख करे हाय हाय को तुलसी नाथ सोषनाथ रघुनाथ को नीच यही बीच पतिपाई भरुहाय को दिहाई प्रभु भजन वचन मन काय को ताते तनु पेशियत घोर भर तीरमी कुटे फूटे निकसत लोन राम राज को जिसे भोजन वस्त्र से रहित भयंकर विषाद में डूबा हुआ और दिन दुर्बल देख कर ऐसा कौन था जो हाय हाय नहीं करता था ऐसे अनाथ तुलसी को दया सागर स्वामी रघुनाथ जी ने स्नाथ करके अपने स्वभाव से उत्तम फल दिया इस बीच में यह नीच जन प्रतिष्ठा पाकर फूल उठा अपने को बड़ा समझने लगा और तन मन वचन से राम जी का भजन छोड़ दिया इसी से शरीर में से भयंकर बरतोर के बहाने रामचंद्र जी का नमक फूट फूट कर निकलता दिखाई दे रहा है जियो जग जानकी जीव को कहा जन मरिबे को बाराणसी बार सुर को तुलसी के दुहू हाथ मोदक है ऐसे ठाव जाके सोच कर है नरिकोम मोको झूठो साचो लोग राम को कहत सब मेरे मन मान है न हर को न निको भारी पीर शरीर ते बिहाल होत तो दूर जानकी जीवन रामचंद्र जी का दास कहलाकर संसार में जीवित रहूं और मरने के लिए काशी तथा गंगा जल अर्थात सुरसरी तीर है ऐसे स्थान में जीवन मरण से तुलसी के दोनों हाथों में लड्डू है जिसके जीने मरने से लड़के भी सोच न करेंगे सब लोग मुझको झूठा सच्चा राम का ही जब कहते हैं और मेरे मन में भी इस बात का गर्व है कि मैं रामचंद्र जी को छोड़कर न शिव का भक्त हूँ न विष्णु का शरीर की भारी पीड़ा से बिकल हो रहा हूँ उसको बिना रघुनाथ जी के कौन दूर कर सकता है सीता पति साहेब सहाय हनुमान नित हित तो उपदेश को महेश मानो गुरु गये मानस वचन काय शरण तिहारे पाये तुम भरोसे सुनबैन जाने सुर कहे जाूत जनित उपाधि काहू खल की समाधि के जय तुलसी को जान जन फुर कहे क्यपिनाथ रघुनाथ भोला नाथ भूतनाथ रोग सिंधु क्यों न डारियत गाय खुर कह हे हनुमान जी स्वामी सीता जी आपके नित्य ही सहायक हैं और हितोपदेश के लिए महेश मानव गुरु ही हैं मुझे तो तन मन वचन से आपके चरणों की ही शरण है आपके भरोसे मैंने देवताओं को देवता करके नहीं माना रोग व प्रेत द्वारा उत्पन्न अथवा किसी दुष्ट के उपद्रव से हुई पीड़ा को दूर करके तुलसी को अपना सच्चा सेवक जानकर इसकी शांति कीजिए एक कपिनाथ रघुनाथ भोलानाथ और भूतनाथ रोग रूपी महासागर को गाय के खुर के समान क्यों नहीं कर रहा थे क्यों कहो हनुमान सोष जान राम राय सो कृपा निधान शंकर सो सावधान सुनिये अरत विषाद राग दोष गुण दोषमये बीरचि बिरंत सब देखियत दुनिये माया जीव काल के कर्म के सुभाय के करैया राम वेद कह सा मन गुनिये तुमतेम कहा हूँ हाँ रहो मोह रही बयो सो जान ये मैं हनुमान जी से सुजान राजा राम से और कृपा निधान शंकर जी से कहता हूँ उसे सावधान होकर सुनिए देखा जाता है कि विधाता ने सारी दुनिया को हर्ष विषाद राग रोष गुण और दोष में बनाया है वेद कहते हैं कि माया जीव काल कर्म और स्वभाव के करने वाले रामचंद्र जी हैं इस बात को मैंने चित्त में सत्य माना है मैं विनती करता हूँ मुझे यह समझा दीजिए कि आपसे क्या नहीं हो सकता फिर मैं भी यह जानकर चुप रहूँगा कि जो बोया है वही काटता हूँ इति शुभम